महान वैज्ञानिक माइकेल फैरडे सातवा भाग एक प्रयोगशाला में आए उन्होंने परख नली में तेल सा द्रव्य देखा और माइकल की असावधानी पर डांटा तुम्हें गंदे उपकरणों में काम नहीं करना चाहिए अगले दिन डॉक्टर पैरिस को फेरडे का एक छोटा सा नोट मिला जो तैलीय द्रव्य आपने कल देखा था वह क्लोरीन का द्रव्य बन गया है फेरडे क्लोरीन गैस को द्रव्य में बदलने में सक्षम हो गए थे यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी फेरडे ने जल्द ही कई अन्य गैसों को भी द्रव्य में परिवर्तित किया उसने कार्बन के दो नए क्लोरिनों की खोज की स्टील में धातुओं के की खोज की और कई नए तरह के चश्मे भी बनाए सो बीस में वॉरस्टेड डेनिश प्रोफेसर जिनका नाम ने यह गौर किया कि कंपास या परकार की सुई विद्युत प्रवाह तार के निकट रखने पर अजीब सा बर्ताव करती है सर डेवी महाद्वीपीय यात्रा से वापस आए थे और उन्होंने सब कुछ छोड़कर पहले इसी का परीक्षण करने का निर्णय किया फेरडे रसायन शास्त्र और विद्युत के अध्ययन बीच में फंस गए वह दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे बल्कि दोनों को ही पढ़ना और परीक्षण करना चाहते थे डेवी ने उसकी समस्या का हल कर दिया। उन्होंने उसे विद्युत के परीक्षण करने को कहा को अपने गुरु की सहायता करने के लिए रसायन शास्त्र का अध्ययन छोड़ना पड़ा डेवी अब चालीस वर्ष से ऊपर के हो चुके थे उनकी परीक्षण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता अब उतनी तेज नहीं रही थी परंतु उनके सहायक माइकेल ने बहुत तरक्की की डेवी फेरडे से धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगे परंतु फेरडे अभी तक उनके बिना काम करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते थे सन 1821 में फैरडे ने सार बर्नाड नामक एक युवती से विवाह कर लिया उसके पिता सैन चर्च के सबसे बड़े फादर थे और इसी चर्च का माइकल अन्यायी थे वह रोजाना इस चर्च में जाते थे यह कहा जाता है कि माइकल के जीवन के दो ही आधार थे उसका विज्ञान से लगाव व सारा से प्यार उसी साल में माइकल एक विद्युत की तार को चुंबक के खंभे के चारों ओर घुमाने में सम्थ हो गए उन्होंने गौर किया कि बैटरी को उन्हीं दिशा में लगाकर जब विद्युत की दिशा उल्टा दी जाती तो विद्युत तार भी उल्टी दिशा में ही घूमना शुरू कर देता है फेरने मोटर के मूल सिद्धांत की खोज भी की